अब विद्वान के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावारथ जो विद्वान लोग माता और पिता के सदृश्य सबके लिए विद्या और धन देने वाले धर्म पूर्वक आचरण करते हुए अपने समान जाति वाले तथा अन्य जनों की रक्षा करते हैं वे सबके पूजा करने योग्य होते हैं भावारथ उन लोगों के ही नाम प्रशंसा करने योग्य और प्रसिद्ध होवें कि जो विद्वान और विद्वानों में मित्रता को प्राप्त होकर धर्म और अधर्म के विचार के लिए उत्तम बुद्धि सबके लिए देते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे विद्वानों आप लोग हम लोगों को न्यायधीश और माता के सदृश अन्यायचरण से अलग करके और सत्य धर्म युक्त कर्मों को प्राप्त कराके संपूर्ण पृथ्वी को बहुत प्रजा और असंख्य धन युक्त करो भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उत्पोमा अलंकार है जो धर्म सभा के अधिकृत लोगों के अधीन में वर्तमान उपदेश देने वाले सबको सत्य और असत्य का उपदेश देकर धर्मात्मा करें और उनके प्रश्नों को सुन के समाधान करें और पृथ्वी आदिकों के समीप से क्षमा आदि गुणों को ग्रहण करके अन्यों का ग्रहण करा आखंड का नाश और धर्म को प्राप्त कराके सबको श्रेष्ठ करें भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि सब प्राणियों से प्रथम उत्तम शिक्षा तदनंतर विद्या पुनः सत्संग से कल्याण कारक आचरण उत्तम बातों का श्रवण और उपदेश करके सबके योग अर्थात भोजन आच्छादन के निर्वाह और कल्याण को सिद्ध करें भावार्थ जो विद्वान लोग वैद्य होकर सर्वदा औषधियों से रोगों का निवारण करके सबको रोग रहित करें और सदीय मित्रता करके राजा को चाहिए कि दुष्ट डाकू रूप कंटकों से तथा सबसे रहित सरल मार्ग बनावें कि जिन मार्गों में जाकर तथा आकर प्रजाएं बहुत धन वाली होवें भावार्थ राजा आदि पुरुषों को चाहिए कि बुद्धि के नाश करने वाले अन्न आदि का त्याग करना कहके विज्ञान बढ़ाके लोक से वार्ताओं को सुनके सेनाओं की वृद्धि करके और शत्रुओं को जीतकर सब काल में आनंद और शोक का त्याग करें और धर्म से प्रजाओं का पालन करके विषयों में आसक्ति का त्याग करके आनंद करना चाहिए इस सुक्त में राजा विद्वान प्रजा अध्यापक शिष्य ईश्वर श्रोता वक्ता और शूरवीर के कर्म और गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 54वां सुक्त और 27वां वर्ग समाप्त हुआ अब तीसरे मंडल के 55वें सुक्त का आरंभ है भावार्थ जो बिजली नामक वस्तु को प्रातः काल से सेवन करते हैं उनके सदृश वर्तमान एक द्वितीय रहित ब्रह्म प्रकृति आदि पदार्थों में व्याप्त हुआ वह सबको धारण करता है वही सबके उपासना करने योग्य है भावार्थ वे ही इस संसार में विद्वान जन पिता के सदृश होवें जो कि प्रकृति आदि पदार्थों में व्याप्त सर्वांतर यामी ब्रह्म को उत्तम प्रकार जानके अन्य को जनावें भावार्थ मनुष्य लोग आलस्य को त्याग के पूर्व पुरुषों द्वारा किए हुए कर्मों का सेवन करके देवों के देव सबके आधार सत्य स्वरूप और दीपक से घट आदि के सदृश भीतर व्याप्त परमात्मा को साक्षात्कार देख के अन्य जनों के प्रति उपदेश देंवें भावार्थ हे मनुष्यों जिससे प्रकाशित हुए सूर्य आदि प्रकाशित होते हैं जो अव्यक्त अर्थात प्रकृति में सबको उत्पन्न करके तथा धारण करके माता के सदृश्य रक्षा करता है और जो यथार्थ वक्ता विद्वानों के सत्कार करने योग्य है उस ब्रह्म की आप लोग उपासना करो भावार्थ हे मनुष्यों जो उत्पन्न उत्पन्न हो गई और उत्पन्न होने वाली प्रजाओं में व्याप्त धारण करने वाला अंतर्यामी वर्तमान है उस परमात्मा की सेवा करो भावार्थ हे मनुष्यों जो कुछ इस संसार में सूर्य आदि वस्तु जो इस संसार में अनेक प्रकार की रचना है और जो विचित्र रूप स्वाद आदि वर्तमान हैं और सब अपने-अपने मंडल से घूमते हैं प्रलय से प्रथम नहीं नष्ट होते हैं वे ये परमात्मा के कर्म हैं यह जानना चाहिए भावार्थ हे मनुष्यों जो जगदीश्वर सूर्य आदि जगत को निर्माण धारण और प्रकाश करके पालन करता है और जो सर्वत्र बसता हुआ सबको अपने में बसाता है जिस एक ही को यथार्थ बोलने वाले विद्वान लोग सेवते हैं उसी की सब लोग उपासना करो भावार्थ हे मनुष्यों जैसे युद्ध करते हुए समीप में वर्तमान और शत्रु के नाशक वीर पुरुष के समीप में कायर मनुष्य तिरस्कृत हुए पुरुष के सदृश्य देखा जाता है वैसे ही संपूर्ण शक्ति वाले अनंत परमात्मा के समीप में सूर्य आदि जगत क्षुद्र और त्रस्कत है और जो जगदीश्वर विद्या के खजाने रूप चारों वेदों की वाड़ी के आभूषण हूं का शासन करता है उसी को इष्ट आप लोग मानो भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो जगदीश्वर योगियों को वायु के द्वारा वृद्ध दूत के सदृश दूर देश में वर्तमान समाचार वह पदार्थ को जानता है और अंतर्यामी हुआ अपने प्रकाश से सबको प्रकाशित और जीवों के कर्मों को जानकर फलों को देता है अंतःकरण में वर्तमान हुआ न्याय और अन्याय करने और न करने को चिताता है वही हम लोगों को अतिशय पूजा करने योग्य ब्रह्म वस्तु है आप लोग भी ऐसा जानो भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो इस संसार का उत्पन्न धारण पालन और नाश करने वाला है और सब जीवों के हित के लिए अनेक प्रकार के पदार्थों का निर्माण करता है उसी की आप लोग सेवा करो भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो परमेश्वर पृथ्वी और सूर्य के घूमने की व्यवस्था को न करे तो रात्रि और दिन कैसे होवें और जिस जगदीश्वर ने पुरुषार्थ के लिए दिन और शयन के लिए रात्रि रची उस ईश्वर का हृदय में सब ध्यान करो भावार्थ जो सब धजन परमेश्वर से डर के उसकी आज्ञा के अनुसार जैसे रात्रि और दिन संपूर्ण संसार के नियम पूर्वक पालन करता होते हैं वैसे ही सभा में धर्म के विजय और अधर्म के पराजय से प्रजाओं को आनंदित करें भावार्थ हे मनुष्यों जो परमात्मा रात्रि और दिन से पृथ्वी में वर्तमान पदार्थों को शयन और जागरण प्रयोजन जिनका उन प्रकाश और अंधकार और सृष्टि से गौ के सदृश्य रक्षा करता है उसी की पूजा करो भावार्थ हे मनुष्यों जैसे दिन अनेक रूपों को दिखाता है वैसे ही रात सबको घेरती है यही सत्य के कारण से उत्पन्न हुए और होने वाले को जानकर सबके बनाने वाले परमेश्वर को सुख पूर्वक जानो भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे मनुष्य लोग दो पैरों से चलते हैं वैसे ही रात्रि और दिन चलते हैं और जैसे दिन पथ्य है वैसे रात्रि पथ्य नहीं होती है इसी प्रकार सर्वांतर यामी ब्रह्म को त्याग करके अन्य उपासित हुआ पत्य नहीं होता है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे प्रथम अवस्था में वर्तमान विद्या पढ़ी हुई बाला भिन्न ब्रह्मचारिणी स्त्रियां अपने सदृश्य पतिओं को प्राप्त होकर आनंदित होती हैं वैसे ही सर्व विद्याओं से युक्त वाणियों को प्राप्त होकर विद्वान लोग सुखी होते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो सूर्य रात्रि के अंत और दिन के आदि में सर्व प्राणियों को निरंतर जगा के शब्द करा और व्यवहार करा के लक्ष्मीयों को प्राप्त कराता है और रात्रि में चंद्र आदि को में किरणों को रख के प्रकाश कराता सो यह प्रकाश मान जगदीश्वर से उत्पन्न किया गया ऐसा जानना चाहिए